श्री गुरु चरण सरोज जय निज मन मुकुर सुधार वरण मुर्धुवर विमल यक फल चाक श्या राम चंद्र की जय पवन सुतु माय की जय कु दुआ संख्या दो सौ पचास के बाद ये कहीं बारा, बारा। लगे उठावन टी ना डग न शंभु सरासन कैसे <Sanskrit> कामी वचन सती कामी मनोजैसे भय जोगपहासी जैसे बिन विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बर्बस हारी चले चाप कर बस हारी श्रीहत भये हार राजा हारे राजा बैठे निज निज जाय समाजा बैठे समाजा नृपन विलोक जनक युला ले बचन रोष जनु सानी दीप दीप के भूपति नाना आये सुनि हम जो पन उठाना दीप दनुज धरि मनुज शरीरा कुलबीर आए धीरा, धीरा। कुरी मनोहर विजय बड़ी कीरति बड़ेति कमनीय पामन हिंच जनूरचन धनु दमनीय राम की की की अभी स्मरण करें जनकपुर में बन्नुषैली के भूमि सब राजा लोग वहाँ उपस्थित थे जब राजा जनक के भाटो ने राजाओं को बता दिया कि गणित जी की यह प्रतिज्ञा है कि जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ सीता जी का विवाह हो जाएगा बिना विचार किए माने चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो चाहे राजा हो चाहे अंक हो चाहे जैसा कोई व्यक्ति हो किसी भी जाति का हो उसके साथ हो इनका विवाह कर लिया जाए तो आप सभी राजा लोगों ने अपनी अपनी शक्ति लगाना प्रारंभ किया सब दौड़े कमर पट्टा बांध करके और धनुष को उठाने के लिए कोशिश करने लगे एक एक करके गए सबने अजमाया अपने को। और किसी से हटा नहीं हटा कहते है ऐसा लगा मानो कि धनुष और और भारी होता जा रहा है जैसे जैसे राजा आकर के छूते हैं, मानो की सारी शक्ति धनुष में ही समा जाती है और धनुष उठाए उठा नहीं किसी के अब इसके बाद क्या करते हैं कहते हैं भूप सासदी बारह दस हजार राजा लोग खट्टे लगे लगे डरे उठाने टरेटारा एक साथ उठाने लगे लेकिन फिर भी उठाए नहीं उठा अब एक एक करके नहीं उठा तो लोगों ने सोचा दो चार मिलकर के उठा, तो दो चार मिलकर के लगे जब जैसे नहीं छप्पर उठाया जाता कोई भारी चीज उठाई जाती है तो कई लोग लग जाते हैं तो ऐसे लगकर के उठाओ देखे भाई उसका कि नहीं है तो कई लोगों ने लक करके उठाने की कोशिश की तो नहीं उठा फिर और, और सब इकट्ठे लगते गए तब भी नहीं उठा तो और लोग आकर के जोड़ते गए तो बहुत से लोग आकर के जितने राजा लोग थे सबने अपनी अपनी शक्ति लगा करके उसको उठाने की कोशिश की लेकिन उठाए नहीं उठा ना अकेले उठाए उठा ना सैकड़ों लोगों के द्वारा उठाए उठा हजारों उठा। लोगों के द्वारा उठाए नहीं उठा इसमें एक शंका की बात है तो लौकिक दृष्टि से तो शंका है लेकिन परमार की दृष्टि से जिनका की ध्यान परमार्थ की तरफ है उनके लिए शंका का कोई कारण नहीं धनुष जो है वो मोह है यदि एक व्यक्ति अपने मोह से निवृत्त नहीं हो सका मोह में पड़े हुए हैं अब हम अपने मोह को दूर करना चाहें और हमारे दूर के नहीं होता मोह के दूर होने के तो उपाय अलग हैं शास्त्र हैं, गुरु हैं उन्हीं के द्वारा मोह दूर होता है यदि कोई व्यक्ति स्वयं अपनी शक्ति लगा करके मोह दूर करने लगे तो यही धनुष की तरह से मोह जो है और भी जटिल होता चला जाता है और मोह छूटता नहीं लेकिन जब ये सोचो कि अकेले अगर हमसे मोह नहीं हमारा छूटता है तो चलो हजारों लोग इकट्ठे होकर के मोह को छोड़ा तो हजारों लोग लगेंगे तो मोह छूट जाएगा क्या देखो नहीं छूटेगा दस हजार बीस हजार पचास हजार लग जाए एक लाख आदमी इकट्ठा हो चलो आज मोह समाप्त करेंगे तो क्या कर समाप्त हो जाता है हा? नहीं समाप्त बस इसी बात को कहना यही बात था माना शास्त्र ये दिख सुझाते हैं कि देखो सारी समस्या हम लोगों की मोह की है उससे निवृत्ति छुटकारा पाना है और ये मोह से छुटकारा दिलाना परमात्मा ही का काम है जो परमात्मा की शरण में जाता है तो परमात्मा ही इस मोह को दूर करता है कोई भी प्राणी अज्ञानी व्यक्ति अपने मोह से निवृत्त होना चाहे वो तो नहीं हो सकता चाहे अकेले हो चाहे दो, दो चार दस मिलकर के हो कभी कभी लोग बाग अपने आध्यात्मिक साधना करने के लिए घर के कई लोग लगते हैं पति भी लग गई पत्नी भी लग गई सब इकट्ठे हो करके साधना करो तब तो दो हो जाए तो क्या मोह दूर हो जाएगा वो तो और जटिल हो जाएगा वो घटेगा थोड़े ही ऐसे करके कुछ लोगों ने मिलकर के इकट्ठे हो करके मोह दूर करने की कोशिश करें 10 20 50 तो भी नहीं दूर हो वो तो है जब व्यक्ति हर व्यक्ति अपनी अपनी साधना करे और परमात्मा की शरण में जाए और परमात्मा की कृपा करे तभी मोह दूर हो वैसे अब ये कहो कि धनुष में फिर ये बताओ ये तो हो गई पारमार्थिक बात अब बात समझ में आ गई कि यहाँ दस हजार लोग कैसे लगे लेकिन ये धनुष मान लो शंकर जी का धनुष भौतिक धनुष है और धनुष रखा हुआ है और राजा लोग आए उसको उठाते हैं तो उठाए नहीं उठता है तो इन्होंने कैसे उठाया तो उन्होंने सब राजाओं ने उसमें रस्सियां बांधी एक रस्सी एक किनारे बांधी फिर बीच में बांधी फिर और बीच में बांधी फिर और बीच में बांधी और बीच में बांधी लंबी लंबी रस्सियां बांधी और बांध करके एक एक रस्सी में दस दस बीस बीस लगे पचास पचास लगे हाँ। और फिर एक एक रस्सी इधर वाली एक रस्सी में तमाम लगे उधर वाली रस्सी में तमाम लगे उसके वाली पीछ की तमाम रस्सी में तमाम लगे और उसके पीछ वाली रस्सी में तमाम लगे है इस प्रकार से बड़ा एक झमला भारी सब सब लोगों ने करके उसको खींचने की कोशिश की कि जरा खिसके तो सही है तभी नहीं खिसका तो कहते हैं तो भूप साधु कहीं बारा लगे उठा न टा वो तो खिसका भी नहीं मैंने थोड़ा सा खिसक भी जाता उठने की बात तो दूर रही खिसका भी नहीं तो कहते हैं डगे न शंभु सरासन कैसे अब थोड़ा धनुष की कथा हो जाए तो कहते हैं धनुष ऐसा भारी है कि उठाए नहीं उठा अब ये धनुष उठाए कैसे नहीं उठा तो कहते कामी बचन सती मन जैसे जैसे कोई व्यक्ति जो है कामी पुरुष स्त्री से को जो है वो विचलित करना चाहे साम दान दंड भेद दिखावे उसको डर दिखावे या किसी प्रकार से बोले लेकिन सती का मन विचलित नहीं होता ये दिखा जैसे सीता जी का दिखाया रावण की कथा उधर देखेंगे लंका कांड में रावण सीताजी को ले गया रावण ने सीता जी को बहुत भय इग दिखाया शानदम सभी नीति अपनाई लेकिन सीता जी ने उसकी जरा भी बात नहीं मानी तो ये एक उदाहरण हुआ मैंने ये सब शिक्षा हो गई अब देखो यहाँ पर ये तो धनुष यज्ञ तो चल रही है लेकिन शिक्षाएं भी सब होती रहतीदास जी को धनुष के बहाने एक शिक्षा याद आ गई तो बता दिया कि देखो सती स्त्रियों का चरित्र इस प्रकार का होता है संसार कामी पुरुष होंगी तो उनके मन को विचलित नहीं कर सकते हो तो तो गया ये हा? और दूस, दूसरा उदाहरण सबन भय जो को पहासी अब सब राजा कैसे हो गए कि उनकी शक्ति हंसी हो गई धनुष के संबंध में एक जगह और आता है तुलसीदास जी ने जो है वो कवितावली में भी रामायण का वर्णन किया है वहां भी कहते हैं कि धनुष ऐसे नहीं उठाए उठा ऐसे नहीं टारे टरा जैसे विधाता के अंग नहीं टारे टरते देखो एक उदाहरण ये भी विधाता के अंग मन प्रारब्ध जो प्रारम्भ जैसा होना होता है वो अचल उसे प्रकार का होगा तो इसको टालना चाहे तो टल नहीं सकता तो ये उदाहरण दे दिया <coughs> तो ये कहते हैं किस प्रकार से ये सब शिक्षा की बातें हैं सभी उदाहरण जो आते हैं अब इसमें वैसे तो कविताओं में ऐसा होता है कि कोई सूक्ष्म बात को समझाना होता है तो स्थूल दृष्टान्त देते हैं हा? <स्थागा> लेकिन यहाँ क्या है स्थूल बात को समझाना है सूक्ष्म दृष्टान्त देते हैं यहाँ जहाँ सूक्ष्म दृष्टान्त देते हैं वहाँ तात्पर्य है को कुछ सूक्ष्म बात समझाना चाहते चर्चा से चलता स्थूल बात की लेकिन लेखा के अंगल समझाना चाहता है कुछ सूक्ष्म बातें इसलिए यहाँ पर यह उदाहरण में केवल उदाहरण ऐसी नहीं है बल्कि शिक्षा है इसी प्रकार सब नये जो गो इसी प्रकार से सब राजा लोग भी हंसी की योग पा, योग उपास मैंने सबने शक्ति हंसी हो गई राजा जब एक किसने उठाया दस बीस नहीं उठाया दस हजार उठाया उठाया तब तो सब इसके माने राजा हमको शक्ति है ही नहीं बिल्कुल खिलौना है ऐसे करके उनकी हंसी हो गई कैसे हंसी हो गई जैसे बिन विराग सन्यासी मेरा उदाहरण आ गया संन्यास का मूल तत्व तो क्या है वैराग्य हो तभी संन्यास और वैराग्य है ही नहीं तो संन्यास का बात का ये तो पाखंड मात्र दिखावटी बात है तो अब ये ये भी शिक्षा हो गई सन्यासियों के लिए शिक्षा हो गई कि वो वैराग्य भाव रखे अपने मन में विरक्त तो ये होगा जैसे बिन विराग सन्यासी संन्यास के माने ही वैराग्य है त्याग है लेकिन नामधारी तथा कथित कहने मात्र के सन्यासी लेकिन सन्यास हो ही नहीं वैराग्य हो ही नहीं त्याग भाव कुछ हो नहीं अंदर आसक्तियां भरी हुई हैं तो फिर वो कहेगा वैराग्य बल्कि कहते हैं ये सब सन्यासी भी वैसे बिना वैराग्य के सन्यासी भी अपनी हंसी उड़वाते हैं जैसे राजाओं हंसी उड़ गई राजा जैसे लज्जित हो गए उनकी हंसी उड़ गई सबने मान लो उतने बैठे थे जनकपुरी ने सब लोगों ने हाहा बोल दिया हा देखो राजा लोग कैसे कैसे बली बली कैसे कैसे अभिमानी आए थ्री ऐसे ही सन्यासी हो वैराग्य हो नहीं तो फिर उसकी भी हसी होगी तो ये हंसी उड़ना माने एक प्रकार की लज्जा की बात है ये थोड़े कि हंसी उड़ी तो बहुत अच्छा हुआ हंसी उड़ी के माने लज्जा की बात है। तो ये सन्यासी को बैरागहीन होना ये लज्जा की बात आगे चल करके देखते हैं जहां वशिष्ठ जी भरत इत्यादि को जहाँ शिक्षा देते हैं जब भरत जी आए हैं ननियाल से और उनको शिक्षा देते हैं बसष्ठ जी तो सबके धर्म की शिक्षा देते हैं वहां पर भी इसी प्रकार से कहते हैं कि सन्यासी का धर्म यह है कि वो हो वैराग्यमान हो बैखानस सो सोचे जोगु तप विहाय जय भावे भोगु वहां की जौपाइया बैखानस मानव प्रस्ती अगर उसको जो है वो भोग अच्छा लगता है और तपस्या नहीं करता तो वो लज्जा की बात हाँ? सोचनी है उसको जब वो तृतीय अवस्था उसकी आई बानप्रस्थ की अवस्था आई तब उसके लिए भोग उसके जीवन के लिए नहीं है अब उसका भोग का परित्याग करें मैंने सुख साधन छोड़े इंद्रियों के सुख शारीरिक सुख इस प्रकार के मनोरंजन के साधन अगर ढूंढता है वो तो इसके माने वो लज्जा की बात है और सोचनीय व्यक्ति है, है उसे तो समय तपस्या करनी चाहिए तो तप्या सब जितने की मनोरंजन के साधन को सबको छोड़ करके परमात्मा का नाम जप करे ध्यान करे स्वाध्याय करे परिश्रम करे उसके साथ में साधना के साथ में जुट करके लगे उसमें यही उसका धर्म है ऐसे ही यहाँ पर जगह जगह ये है, सब किसके क्या धर्म है ये बताते रहते हैं अब उन राजाओं की कहते राजाओं को उपहास हुआ अब राजाओं को जो जो था जिस आशा से आए थे वो सब समाप्त हो गई और उनका क्या हुआ कीर्त विजय वीरता भारी जो तीर्त वो प्राप्त करना चाहते थे जो विजय प्राप्त करना चाहते थे जैसा अपना बल और वीरता भारी दिखाना चाहते थे चले चाप कर बरबसारी धनुष के सामने आकर के वो अपना सवहार करके चले गए माने राजा अब क्या सिद्ध हो गया कि राजा बलहीन है राजाओं की कोई कीर्ति नहीं राजाओं की विजय नहीं पराजित हो गए विजय के स्थान में सब राजा पराजित हो गए बजाय उनकी कीर्ति के बजाय उनकी हंसी उड़ गई निंदा हो गई बजाय उनकी शक्ति दिखाई देती शक्तिशाली अपने आप को सिद्ध करते वो उस समय जो है दुर्बल सिद्ध धनुष ने ऐसा कर दिया बस धनुष के सामने आकर के उनकी सब परीक्षा हो गई और ऐसे करके चले गए चले चाप कर बरबस हारी और श्रीहत भय हारी हे राजा जब राजा सब लोग इस प्रकार से हार गए नहीं उनसे कुछ बस चला तो श्रीहत भय के मन उनका तेज छीण हो गया अब देखो अपने भारतीय संस्कृति में क्या विदेशों में भी इसी प्रकार से कहीं सारे संसार में ये कहा जाता है कि व्यक्ति में श्री होनी चाहिए तेजवान व्यक्ति हो लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति तेजहीन हो जाता है तेजहीन कब हो जाएगा जब कहीं कोई पाप कर्म करेगा अनुचित कार्य करेगा तो उसका तेज छीण हो जाता जहां उसे लज्जा आएगी जहा उसको उसकी निंदा हुई ऐसे नहीं कि तो मुंह उतर गया तो मुंह उतर गया कि मैंने क्या मुंह में जो चमक थी वो खत्म हो गई कह रहे हैं क्या है चेहरे के ऊपर धूल उड़ने लगी है? ये सब मुहावरे किस बात के है? इस बात के हैं कि व्यक्ति जो वो उससे कोई गलती हो गई कोई कमी उसमें हो गई निंदनीय कार्य हो गया तो ये दशा व्यक्ति की होती है और जहाँ ये नहीं करता व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है साहसी है उत्साही है तो फिर उसमें जो है वो तेज रहता है उसकी प्रसन्नता पर होती है उत्साह होता है तो वो सब ये दो अंतर जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के हैं ये ध्यान में रखने के इसीलिए लोगबाग जो हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं सावधान हैं, वो इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करते जिससे कि निंदनीय कार्य हो और उनको लज्जित होना पड़े उसके लिए इसलिए कहते हैं श्रीहत है तो भय मने शोभाहीन हो गए सबके और हार ही राजा वो सब राजा जो है अपने हृदय में से हार मान बैठे कि हमसे अब नहीं होगा उठाए नहीं उठेगा बैठे जाए समाजा सब कुछ करके उन्होंने देखिया लौट करके गए अपने सिंहासन पर जा करके बैठ गए और वहीं जहां उनका समाज पहले से बैठा हुआ था हाँ उस समाज में जा बैठे सब राजा उनके साथ अपना अपना समाज था जैसे पहले बताया था तो उनके मंत्री लोग आए थे सेनापति आए थे इन सबको सब साथ में लिए थे वो भी उनके पीछे बैठे हुए थे माना राजा की शोभा इसी में है राजा है तो राजा साथ के साथ है मंत्री सेनापत और जमघट उनके साथ कुछ हो तब राजा दिखाई दे इस प्रकार के राजा अपना अपना समाज लेकर के आए हुए थे अपनी शोभा के लिए तो अपनी ही समाज में जाकर के ये श्रीहीन होकर सिर झुका करके बैठ गए उदास होकर के बैठ गए नृपन बिलोक जनक अकुल अब ये तो राजाओं की दशा इस प्रकार की हो गई उसका वर्णन हो गया अब राजा जनक क्या करते हैं अब देखो यहां पर कुछ घटना घटती एक नई और उसका एक विशेष प्रयोजन है ऊपर ऊपर से पता नहीं चलता लेकिन उसको ध्यान दें तो बहुत काम की बात इसमें निकलती है कहते हैं कि नृपन विलोक जनक या कुने राजाओं को देख करके राजा जनक के मन में व्याकुलता उत्पन्न राजाओं को देख करके मने राजाओं को श्रीहीन देख करके राजाओं को देख करके ये अपने हृदय में हार मान करके बैठ गए हैं सिर झुकाए बैठे हुए हैं इनसे कुछ करते नहीं बनता है ऐसा देख करके राजा जने के मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई है लेकिन जब सब राजा लोग ये समझीला करते रहे तब भगवान राम नहीं उठे लक्ष्मण भी नहीं उठे और विश्वामित्र ने कुछ उनसे कहा भी नहीं ये चुपचाप बैठे रहे ये चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं इसलिए बैठे हुए हैं कि राजा लोग बाद में ये न कहें कि हमको मौका मिलता तो हम धनुष तोड़ देते मानो वो बोल रहे हो अपने वहीं से बैठे बैठे कि भाई जिसको धनुष तोड़ना हो तो खूब ताकत लगा लो और खूब फुर्सत है मतलब ऐसे नहीं जल्दीबाजी की कोई बात नहीं फिर अपनी ताकत लेकर के आओ फिर अपने संभाल लो अपने बल को फिर उत्साह ले आओ फिर एक बार करके देख लो जैसे बने तैसे करके देख लो हम्म, ये इस प्रकार के मानो बोल रहे हैं, हम्म, इसलिए वो कुछ बोलते नहीं चुप रहते हैं। राजा जनक भी उन राजाओं को ही चैलेंज करते हैं माना राजा जनक जब बोलते हैं तो राजा जनक के मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है तो ऐसा नहीं कि उनको डर है कि भगवान राम भी धर्मस नहीं छोड़ पाएंगे वो केवल जो है इन राजाओं को ही चैलेंज करने के लिए इस प्रकार से बोलते हैं नपन बिलो की जनक या कुने बोले वन रोस जनु मैंने थोड़ा उन्होंने रोष ला करके क्रोध ला करके जो वो उनसे बोला सब राजाओं को संबोधन करके जनक जी इस प्रकार से बोले लगे मैंने उनके मन में व्याकुलता उत्पन्न हुई तो बोले भी थोड़ा क्रोध करके बोले मैंने उनको जैसे ललकारते हुए राजाओं को बोले ससम को ललकारते हुए राजाओं को बोले उनसे इस प्रकार ऐसी की दीप दीप के भूपत नाना और आए सुने हमें जो पंथाना का हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसको सुन सुन करके देखो कहाँ कहाँ के कि कितने कितने राजा लोग सब आकर यहाँ इकट्ठे हो गए दीपदीप के, के, के, के माने दूर दूर तक के जैसे ये भारतवर्ष एक महाद्वीप यहां उसके बाद फिर अफ्रीका महाद्वीप के फिर अमेरिका महाद्वीप के फिर यूरोप महाद्वीप के माने विश्वभर के जितने भी महाद्वीप दीपदीप के सब जगह के राजा लोग आए बड़े बड़े राजा लोग आए दूर दूर से आए अब राजा हैं तो वैसे शक्तिशाली उनको होनी चाहिए और बड़े बड़े दीपों के राजा हैं जिसके माने और भी शक्तिशाली होना चाहिए ये कोई वो राजा नहीं आए जो छोटे छोटे राजा हों तो दुर्बल हों कमजोर हों दूसरे राजाओं के दीन हों ये तो महाशक्तिशाली राजा लोग आए और वे सब लोग यहां पर आकर इकट्ठे हुए हमारी प्रतिज्ञा सुनकर के मैंने इन सबको मालूम भी है कि सीताजी का विवाह उसी के साथ होगा और, और उसकी विजय भी सारे विश्वभर में उसकी विजय भी पता पताका दृष्टि फैल जाएगी कि वो विजयी है सर्वशक्तिमान है ये सब जानते हैं इस प्रकार का तो दनुज धरी मनुज शरीरा और आने वाले राजा ही नहीं इसके अलावा और भी लोग भी यहां पर आए कहते हैं देवता भी आए राक्षस भी आए और भी मनुष्य आए ये सब कैसे कैसे आए धरी मनुष्य शरीरा मानवीय शरीर धारण करके सब आए राक्षस निशाचर उन्होंने भी निशाचर बन जाएंगे तो, तो काम चलेगा नहीं है तो कहता मनुष्य कोई बने अब प्रतिज्ञा ये थी कोई मनुष्य इस प्रकार से धनुष तोड़ दे अब निशाचर तो नहीं कह सकता कि मैं धनुष तोड़ दूंगा अरे निशाचर जंगी कहे कि मैं भी मनुष्य तो कहा ठीक अगर तुम मनुष्य तो धनुष तो तो तोड़ दे लेकिन निशाचरों को मनुष्य की कोट में नहीं मानते हालांकि होते मनुष्य ही है निशाचर यही दो पैर हाथ वाले सिर वाले यही मनुष्य ही जो है निशाचर होते हैं लेकिन उन निशाचरों को मनुष्य नहीं माना जाता वो फिर क्या हाँ? वो मनुष्य नहीं निशाचर है लेकिन वो जब आए यहाँ पर तो मनुष्य बनकर के आए माने बड़े ढंग से कपड़े अपने पहन करके अपने जो जैसे कि कोई एक सभ्य मनुष्य हो उस प्रकार से आए तो लगे कि हाँ ये निशाचर नहीं है सभ्य मनुष्य है का एक ऐसे बन कर के आया और उसने भी ट्राई किया इस प्रकार से चलो हम भी धनुष उठा करके देख लेकिन उनकी भी उठाई नहीं उठा तो ऐसे कहते सभी प्रकार माने ये आग सभी भले बुरे देव देवधनुष के माने भले बुरे सभी लोग आए सभी जातियों के लोग आए और सबने पर प्रयास किया धनुष उठाने के लिए और सब विपुल वीर आए रणधीरा विपुल मन बहुत से से वीर लोग आए रणधीर थे बड़े शक्तिशाली थे युद्ध युद करने वाले भी थे विजयी लोग थे अपने युद्धों में जीते भी थे ऐसे सब लोग आए और धनुष उठाने की कोशिश की उठी ने कहते कुवर मनोहर विजय बड़ कीरत ये कमनी अब देखो ऐसा नहीं कि ये जो धनुष तोड़ने का कार्य है ये कार्य कोई साधारण सा होता इसलिए लोगों में उत्साह न हो सो बात नहीं है जब राजा लोग आए यहाँ पर इसके मना बड़े उत्साह के साथ आए हैं और फिर यहाँ जो इसके धनुष को उठाने तोड़ने का जो प्रतिज्ञा हमारी है अगर उसको कोई पूरी कर देता तो उसका लाभ भी बहुत बड़ा है अभी लाभ बताते है देखो तीन लाभ उसका कहते हैं मनोहर राजकुमारी है वो सुंदर राजकुमारी उसे प्राप्त हो और विजय बड़ी और उसको सब राजाओं के सामने विजय प्राप्त हो जाए तो एक बड़ी विजय हो गई और कीर्ति कीरत है और सारे संसार में उसका इसकी नाम भी हो सब जगह ये तीन लाभ उसको होने वाले हैं लेकिन ये तीनों लाभ मनु क्या वो पूछते क्या ये तीन लाभ कोई विशेष लाभ नहीं है किसी को इनको प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं किसी को है हा? ऐसा लगता है कि मैंने इन तीनों की कोई कोई कीमतें ही नहीं ऐसा समझ नहीं। लगता है। अरे भाई जब ये बहुत मूल्यवान वस्तुएं हैं तीनों तो इनके लिए तो व्यक्ति को राजाओं को कोशिश करके धनुष तोड़ना चाहिए कोई ना किसी किसी न किसी को करना चाहिए तो कहते हैं पावन हार विरंच जन रचे धनगमनी ऐसा लगता है विधाता ने इन तीनों वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई अधिकारी व्यक्ति हो ऐसा रचा ही नहीं धनगमनी मैंने धनुष को तोड़ने वाला विधाता ने कोई नहीं रचा धनुष को तोड़े और फिर पावन हार्मनी तीनों चीजों से प्राप्त हों ऐसा कोई लगता है विदाता ने बनाया ही नहीं अभी जनक जी जानते हैं अब भगवान श्री राम जी वहां बैठे हुए हैं उपस्थित हैं तो भी जनक जी इस प्रकार से बोलते हैं माने इनके जो जनक जी बोल रहे हैं तो आंतरिक भाव ऐसे समझ लेना चाहिए भगवान राम को छोड़ करके बाकी राजाओं को जनक जी ललकार रहे हैं भाई किसी को धनुष तोड़ना हो तो भी उनको उत्साहित करते हैं जैसे कि बाद में फिर कोई राजा लोग ने कहें कि हमने हम रह गए थे हमने नहीं ट्राई किया था हमने नहीं हमको मौका नहीं मिला इसलिए अब सब बैठे हुए हैं कोई धनुष के पास नहीं जाता उस समय जनक जी इस प्रकार से उनसे बोलवाए आगे जनक जी कहते हैं कहा काही है लाभ भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावाऊ चढ़ाव तोरब भाई दिल भर भूमि न सके, सके अब जन को माँ खय भट मानी वीर विहीन मयी मैं जानी तजहु आस निज निज गृह जाहू लिखा निधि ब दे वि जायु जउ पनु परिहर कुंवर पन कुंवरी रहऊ का करू जौ जन त्यों बिनु भटभ तौपनु कर त्यों नहसाई जनक बचन सुन सब नर नारी देख जान की भये दुखारी, दुखारी। माँ खेल कुटिल पटु रथ पटुत नये हैं, कही न कत रघुबीर डर लगे बचन जनुबान नी राम पद कमल सि बोले गिरा प्रमाण मान श्या रामचंद्र की जय पवन सुनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय आगे जनक जी कहते हैं कहो का ये लाभ न भावा अब देखो ये तीन तीन प्रकार के लाभ हैं व्यक्ति को उसकी सारी कीर्ति इतनी ज्यादा होगी सब राजाओं के सामने उसे विजय प्राप्त होगी सीता जी जैसी प्राप्त होगी राजकुमारी किसी को ये लाभ अच्छा नहीं लग रहा है क्या इसके लिए कोई धनुष क्यों नहीं तोड़ते कहांकर चाप चढ़ावा किसने धनुष को उठा करके उसके ऊपर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ाई रहो चढ़ाओ तो भाई के धनुष को धनुष को चढ़ाना मैंने उसके ऊपर डोरी चढ़ाना तो दूर रहा धनुष को उठाना ये उसको धनुष को तोड़ना ये तो दूर रहा तिलभर भर घूम सके छाई जमीन से एक तिलभर भी हटा तो पाई नहीं तो देखो ये तीन काम हो सके धनुष को जमीन से खिसकाएं जमीन धनुष को उठाएं धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाएं अथवा धनुष को तोड़ें ये इतने कार्य हो सकते हैं तो सबसे आसान कार्य तो यही कि थोड़ा सा जमीन में खिसकाई देते तो वो भी काम नहीं हुआ इससे ज्यादा और आसान काम क्या हो सकता था तो वो भी नहीं हुआ कि जरा भी इसको धनुष को खिसका भी देते वो भी नहीं कर पाए तो अब जन को माख है भट मानी तो कहते हैं कि अब कोई अपने आप को भट्ट न कहे अपने आप को वीर न समझे शक्तिशाली अपने आप को न माने ये सब समझने कि हम तो बहुत दुर्बल हैं प्राय हैं हम तो ऐसा समझ लें अब ये तो बड़े ही मैंने एक प्रकार की ऐसे राजाओं को शक्तिशाली राजाओं को दीप दीप के राजाओं किस प्रकार से बोल देना उनके लिए तो बहुत ही उनके ऊपर घड़ों पानी पड़ने जाने के समान है तो ये बोले अवजन को माख है माख है मैने बढ़ बढ़ के बात करना क्रोधित होना या बढ़ के बात करना दोनों बातें हैं अवजन को माख है भट्ट मानी अपने आप को भट्ट माने अपने आप को वीर न समझे वीर विहीन मही मैं जानी मैंने समझ लिया पृथ्वी पर तो कोई वीर नहीं रह गया वीरों से भीहीन पृथ्वी हो गई तब तो वीर विहीन मही में जानी ये वचन सबसे ज्यादा जनक जी का जो है वो हो, कठोर हो गया वो बोलते गए राजा लोग से झुकाए बैठे रहे किसी में चेतना नहीं आई और ये भी सब राजाओं ने सुन लिया कि वीर विहीन मही में जानी राजा जनक इस प्रकार से बोल रहे हैं और सब राजाओं ने सुन लिया कि हमारी वीरता को धिकार रहे है ये सब सुन ल्या करें उनके सामने कोई इस प्रकार का प्रमाण नहीं की अपने बल को दिखावे जब धन सरकार नहीं पाए तब तो क्या करेंगे क्या कैसे बतावेंगे हम तो बहुत शक्तिशाली तुम क्या मानते हो तो तज हुआ आशा निजी गृह तो कहते हैं फिर अभी सभा विसर्जित करने का समय आता है अब सब लोग आशा छोड़ो जाओ अपने अपने घर छुट्टी हो गई काम खत्म हो गया जब धनुष नहीं उठा उठता और लिखा न विधि वैदेही विवाह हमने समझ लिया कि विधाता ने बैदेही जानकी जी का विवाह नहीं लिखा वैदेही कहकर विदे राजा जन स्वयं हमारी पुत्री के कहने का हमने समझ लिया कि हमारी पुत्री का विवाह होने वाला नहीं है हम निराश होगा हो सकता तुम लोग अपने अपने निर्वाह हो <स्थाथ> तो सुप्रत जाए जो पनी पर हूँ मान लो कोई ये भी कहता कि नहीं धनुष उठाई उठता तो क्या है तुम ऐसी प्रतिज्ञा तुमने क्यों की छोड़ दे प्रतिज्ञा अपनी तो कहते हैं प्रतिज्ञा तुम छोड़ नहीं सकते अब देखो प्रतिज्ञा के संबंध में भी अपनी भारतीय संस्कृति में एक बड़ा इसको मूल्य दिया गया है प्रतिज्ञा को जो प्रतिज्ञा करे उसे पूरी करनी चाहिए यदि व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो उसका तेजहीन हो जाता है आत्मबल समाप्त हो जाता है बुद्धि कमजोर हो जाती है ये सब उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं इसलिए उच्च स्तर का जीवन जीता है सुख प्राप्त करता है यश प्राप्त करता है वही उसका पुण्य है अगर पुण्य ही नहीं, नहीं है तो व्यक्ति पुण्यहीन व्यक्ति बिल्कुल खोखला खाली गली की तरह से हो गया अब उसको जीवन में कोई तत्व नहीं ना कुछ न कुछ कर सकता है न कुछ उसमें सत्त है न कुछ सामर्थ्य व्यर्थ हो गया इसलिए कैसे सुक्रे जो कनिपरिहर कुंवर कुंवारी का तो कहते हैं वो कुमारी, कुमारी रहे राजकुमारी अगर उसके बिना ब्याह रहती है तो हम क्या कहें अब इसके लिए हम तो अपनी नहीं छोड़ सकते बिना व्याही रहे तो रहे इस प्रकार से राजा जनक ने जो अपने विचार से अपने मन में सब बोल दिए और एक प्रकार सब राजाओं को धिकार दिया लेकिन अब उसी में गिनती आ गई भगवान राम की भी तो गिनती उन्होंने लक्ष्मण जी ने तो अपने आप को उसी में जोड़ ही लिया तो कहते हैं कि जनक वचन कहते है जो जनते जनक फिर कहते हैं अगर हम समझते पृथ्वी जो है, भी भी भी है और अगर ऐसा पहले ऐसी मालूम होता तो कौन करी होते हसायी तो हम ये प्रतिज्ञा करते ही तो नहीं अब प्रतिज्ञा करके उसे नहीं तोड़ सकते हैं लेकिन जब हमने प्रतिज्ञा की तो समझते थे तो राजे ने कहने की हम समझते तो पृथ्वी एक से होंगे और कोई ना कोई धन को तोड़ ही देगा प्रतिज्ञा की थी लेकिन अब देखते हैं, नहीं कोई वीर पृथ्वी पर रह गया है तो आप प्रतिज्ञा तो सुन तो नहीं सकते इसलिए तो रही रहेगी अब कहते हैं जनक के ने सुनो सब नारी जनक जी की सभी लोगों ने सुनी राजाओं ने सुनी तो उनको राजाओं क्या करें और राजा तो अपने झुकाए बैठे अपने उनको कुछ सुनते तो बोलते कहते नहीं बनता लेकिन वहाँ जनकपुर जो स्त्री पुरस्तव बैठे हुए थे उनको राजा जनक की निराशाजनक बातें सुन कर बहुत दुख हुआ सब दुखी हो गए सब सुनकर के देख जाने की भय दुखारी उन सबका दृष्टि जानकी जी पर गई सीता जी पर और वो सब दुखी हुए उनको लगा देखो जनक जी ने दिए वो सब लोग उपस्थित आया लोग थे जब आए जन, जब जन जनकपुर वासी थे और भगवान राम को देखा और फिर सीता जी जब आयी उनको भी देखा तो जनक वासियों ने क्या सोचा अपने मन में कि देखो हमारी कितनी अच्छी बुद्धि है अगर जनक जी को भी ऐसी बुद्धि हमारी ऐसी बुद्धि प्राप्त हो जाए तो कितना अच्छा हो फिर जनक अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दें और सीता जी का विवाह भगवान धाम से कर दें ये सब सोच रहे थे तो अपने मन में बैठे हुए अब वही बात आखिरकार आ गई जनक जी को वही कहनी पड़ी क्या लेकिन अब हम क्या करें प्रतिज्ञा नहीं छोड़ सकते तो प्रतिज्ञा पकड़े रहने का हठ लिए बैठे तो वो जनकपुर वासी बोलते थे कि अगर जनक जी अपनी प्रतिज्ञा को भी छोड़ दें तो इनकी कोई हंसी नहीं होगी कोई निंदा नहीं करेगा अच्छे ही कहे और सबको अच्छा लगे कहते जनक जी ने कितना अच्छा किया भगवान राम सीता जी का विवाह हो गया इससे क्या हो सकता था अब इसके सामने प्रतिज्ञा क्या कीमत रखती है अडाव प्रतिज्ञा को छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया तो लोग अब अच्छे अच्छा कहते हैं जनक ऐसे बोल रहे हैं लेकिन जनक जी कहते नहीं प्रतिज्ञा हम तो नहीं छोड़ सकते प्रतिज्ञा छोड़ देने के माने कोई कलंक लगता है दोष लगता है पुण्य क्षीण होते हैं जी हो गया था तो जनक जी फिर जी इनकी बात सुनकर के जब जनकपुर वासी बहुत दुखी हुए तब तो अब आगे बताते माथे लखन कु भाई भूमे माके लखन लाख मा के ऊपर जैसे उन्होंने कह दिया कि अब जनकानी तो अब एक रह गया व्यक्ति लक्ष्मण जी उनके मन में वही प्रतिज्ञा की माथे लखन कु भाई, भाई लक्ष्मण मा के उनको क्रोधाया और उनके घर में कैसे ऊँट फड़कने लगे और नई नौ आँखों में क्रोध आ गया मानी आँखें उन्होंने सचिखी इस प्रकार ऐसी उनके क्रोध के, के चिन्ह दिखाई देने लगे उनको और कहीं नीर डेढ़ लगे बचने जनुबान उनके लक्ष्मण जी के हृदय में जनक जी की ये बातें बाण की तरह से लेकिन अब वो ज्यादा चाहते हैं भगवान श्री जी के सामने उनको मर्यादा में रहना था शिमला में रहना था तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सके लेकिन फिर भी उनके रहा नहीं जाए तो उन्होंने भगवान श्री राम जी से स्वीकृति के मांगी तिनाई के राम पद कमल सिर्फ भगवान श्री राम जी के चाणचंदो में प्रणाम किया और उसके बाद में जो उनके मन में भाव उठने लगे थे जो विचार उठने लगे थे तो वो बोलने लगे बोले गिरा प्रमाण माने इस प्रकार की बात लक्ष्मण जी बोलते हैं अब ऐसा ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी को प्रणाम किया और भगवान राम कुछ बोले नहीं तो लक्ष्मण जी ने उसकी स्वीकृति मान कि भगवान राम ने हमको स्वीकृति दे दी बोलने के लिए स्वीकार कर शरण जैसा करके मान लिया भगवान राम ने नहीं कहा लक्ष्मण जी से लक्षण देखे देखी जिनकी क्या करें हमको तो समझा लक्ष्मण राम ने नहीं इस प्रकार से बोला रा। तो भगवान राम तो बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम और बड़े जो है सील स्वभाव वाले वो इस प्रकार के नहीं कह सकते वो चुप सही रहे और ये सब बातें हुई तो भी उन्होंने शांतिपूर्वक जनक जी की सारी बातों को सहन कर लिया उनको कुछ खराब नहीं लेकिन लक्ष्मण जी को भी अपने लिए खराब नहीं लगा लक्ष्मण जी को जो खराब लगा वो भगवान राम के लिए खराब लगा आगे कहते भी हैं कि देखो जहाँ भगवान राम जो सभा में बैठे लिए उनकी निंदा करना है उनका अपमान करना है ये जनक जी को समझ में नहीं आया आप देखते तो हर जगह देखते है की लक्ष्मण जी में ये विशेषता है की वो भगवान राम के सम्मान की बराबर रक्षा अच्छा करते कोई ऐसा कार्य नहीं कर कोई व्यक्ति की भगवान राम की सम्मान की विपरीत बात हो कुछ बात बोल जाए कह जाए कर जाए वो लक्ष्मण जी को स्वीकार <coughs> लक्ष्मण जी फिर अपने जो है वो से बाहर हो जाए गए <coughs> तो करके लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है और जनक जी को भी डांट देते हैं <coughs> आगे कहते हैं रघुवंश वहाँ जहाँ कहाँ कोई समाज कोई के कुल बही जन प्रजसुचिती विद्यमुकमणिजानी सुनो भानुकूल पंक भानु साहसु भावन पशुअन पानो कंडुदेव ब्रह्मा ठामो का डारो थोरी तोरी सब प्राप मही महा भगवान बाप रो कि नाक तो पुराना बात ना तो जाने ऐसे आयस हो कौतुक करो भिलोक यस हो कमल कमलनाल जिम चाप चढ़ाव जो जन सत प्रमाण लय धाव, धाव। तोरम छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ जौन करऊ प्रभु पद शपथ कर्ण धरों धनु भात बर राम चंद्र की जय पवन सुतुमान की जय बोलो भाई सब स्वतन की जय तब तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि रघुवंश ने मैं जहाँ को हुई मैंने एक कोई भगवान नाम की बातें है थोड़ी अगर किसी को ये पता चल जाए कि रघुवंश का कोई व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित है तो ते समाज का है न कोई तो सब दुनिया जानती है को तो समाज में और सभा में कोई ऐसी बातें नहीं बोलता उसे सावधान रहना पड़ता कि हाँ एक रघुवंशी विद्यमान है और वो रघुवंश के लोग बड़े ही शक्तिशाली बड़े ही वीर हैं, वो किसी से हारने वाले नहीं है वो किसी से कम नहीं है ऐसे समझ करके कोई उनको चैलेंज नहीं करता ललकारता नहीं उनकी निंदा नहीं करता ये सब इस प्रकार की प्रथा चली आ रही सारा संसार इस प्रकार जानता है तो देखो कभी कभी इस प्रकार के जो हैं ये वंश की महिमा व्यक्ति की रक्षा करने वाली होती है और उसके जीवन में उत्साह बढ़ाने वाली होती है जीवन में उत्साह की आवश्यकता होती है बाल काल से ही युवा काल में भी कि कोई महानता जीवन में आवे कोई व्यक्ति महान बने उसमें श्रेष्ठता आवे अन्य साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा वो कुछ श्रेष्ठ बने तो कब बने जब वो तपस्या करे त्याग करे परिश्रम करे तब ऐसा बनेगा उसके लिए उसमें उत्साह होना चाहिए बिना उत्साह के नहीं बनता। तो ये उत्साह या प्रेरक तत्व व्यक्ति को कहां से मिले तो इसके कई सूत्र ढूंढे गए उनमें एक जो है वंश भी है अपना वंश के पूर्वज लोगों ने कोई महान कार्य किए हैं तो अपने जिस वंश में पैदा हुए उसकी स्मरण उनको आता है तो उनको एक उत्साह उनके अंदर आता है इसलिए प्रथा प्राचीन प्रथा इस प्रकार की रही कि अपने पूर्वजों की गाथा सुनाई जाती है माता पिता लोग अपने पुत्रों को संतानों को पूर्वजों के जो महान कार्य होने की हैं उनको सुनाते रहते हैं कि हमारे फाने थे वो ऐसे ज्ञानी थे ऐसे शक्तिशाली थे इस प्रकार से होता है क्षत्रियों में भी होता है ब्राह्मणों में भी होता है और अन्य लोगों में भी होता है वह अपने आप को जोड़ते हैं इसी प्रकार कहीं न कहीं किसी न किसी वंश से छत्री लोगों को भी अब उनको जो है जब दशहरा आता है तब तो उस समय छत्री लोगों की विशेष पूजा होती है अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं और शस्त्रों की पूजा करते हैं तो उनके वंश में पुराने शस्त्र तलवारें चली आ रही हैं धनुष बाण चले आ रहे हैं तो उनको वो अपने अपने पूर्वजों की एक प्रकार के चिन्ह करके वो अपने यहाँ रखे रहते हैं फिर उस उनको निकाला जाता है साफ किया जाता है फिर रखे कर फिर उनकी पूजा की जाती है तब घर के छोटे बच्चे पूछते हैं कि ये क्या है क्यों इस प्रकार से हो रहा है तब वो बताते हैं कि जो हमारे फलाने फुलाने इस प्रकार के पूर्वज थे उनकी ये तलवार है और उन्होंने इतने कितने युद्ध लड़े ऐसे से लोगों का संघार किया फला जगह उन्होंने राज्य की स्थापना की ये सब इस प्रकार हमको बताते हैं तब बच्चे जब सुनते हैं तो उनके मन में आता है कि हम ही छत्री हैं हम इस प्रकार की शक्तिशाली बनेंगे ये उनमें आता ये तो इस प्रकार से उत्साह भरना पड़ता है जीवन में माता पिता को भरना पड़ता है गुरु को भरना पड़ता है जब गुरु के पास जाओ तो गुरु भी अपने शिष्य में उत्साह भरता है जैसे अध्यात्म विद्या का शिक्षा है तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कहते हैं कि तो हम अपने घर में भी किताब पढ़ लेंगे गी। अरे गीता का एक गीता का तमाम गीता है तमाम व्याख्याएं चाइजी उठा लो चाइटी खरीद लो अपने घर में चाहे पढ़ लो लेकिन वो गीता और पुस्तकों के पढ़ते पढ़ते जैसा उत्साह उस आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्राप्त होना चाहिए पुस्तकों से नहीं मिलता वो तो कोई जब गुरु हो तब वो हवा भरे उसको उसको हिम्मत बंधावे उसको नहीं नहीं ऐसे करो नहीं नहीं ऐसे करो ऐसे हो जाएगा इस प्रकार से करो जब वो इस प्रकार से उनको हिम्मत बनाता है तब उनके अंदर जो है वो उत्साह आता है उसके लिए तपस्या करते हैं साधन करते हैं नहीं तो नहीं होता ऐसी हर जगह इस प्रकार को उत्साहित करने के लिए कोई न कोई प्रेरित तो होना चाहिए शिक्षा में भी रखा गया शिक्षा पाठ्य पुस्तक में पढ़ो तो उसमें तमाम हिन्दी की किताबों में इतिहास की किताबों में तमाम अब एक पुस्तक ही अपने यहाँ पढ़ाई अभी पूर्वज हमारे पूर्वज भाग एक हमारे पूर्वज भाग दो हमारे पूर्वज भाग तीन ये हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज क्यों पढ़ाई जाते हैं? इसलिए हमारे पूर्वज कैसे हैं कोई हमारे वंश कई थे भारतवर्ष वर्ष के जितने सब हमारे पूर्वज हैं और उन्होंने जो जो महान कार्य जैसे जैसे किए उस प्रकार के महान कार्यो में उसी धारा में हमको भी आना चाहिए हमें भी उसी प्रकार उत्साह आना चाहिए और जिस व्यक्ति में कोई महान बनने का उत्साह नहीं वो तो जीवित ही मृत तुल्य क्या जीवन उसका है खोखला कोई उत्साह नहीं जीवन में जीने में कोई लक्ष्य ही जीवन का नहीं है। इस प्रकार के सब जगह इनमें पुस्तकों में भी, भी लिखा रहता है लोग भाग भी इस प्रकार के बताते रहते हैं इसलिए कहते हैं कि यह है अपने पूर्वजों की बात बताई कि देखो जिस समाज में भगवंत बैठे हों तो वे लोग सदा इतने वीर महान रहे हैं कि कोई उनका अपमान नहीं कर सकता उनको दुर्बल नहीं कह सकता उनको पराजित नहीं कह सकता ऐसे करके बोलते हैं कई समाज का कहीं न कोई कहीं जनक जैसे अनुचित बानी राजा जनक ने बुद्ध बात के समय अनुचित बात बोल दी विद्यमान रघुकुल मणि जानी यहाँ रघुवंश का एक साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या रघुवंश के जो मणि के समान है सबसे श्रेष्ठ रघुवंशी है वो भगवान राम जब वो विद्यमान यहाँ पर तो उनके सामने तो ये बात कदापि नहीं कहनी चाहिए और ऐसा नहीं राजा जानते नहीं कहते है जानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी जानते हैं कि सूर्यवंश के मणि के समान भगवान राम यहाँ सभा में बैठे हुए हैं तो भी इस प्रकार की बात बोल रहे हैं जनक जी का तात्पर्य भगवान राम को इस प्रकार से अपमानित करना नहीं था वो चाहते थे कि राजा लोगों में अगर कहीं थोड़ा बहुत भी और कुछ रह गया हो अपनी कला दिखाना चाहते हो तो दिखा ले इसलिए उनको उत्साहित कर रहे थे चैलेंज कर रहे थे उनको लेकिन लक्ष्मण जी ने उसको बात भगवान राम को लेकर के मान जो बची खुची बात थी लक्ष्मण जी ने उसको पूरा कर दिया और लक्ष्मण जी अपने बल का वर्णन करते हैं कि सुनो भानुकुल पंकज भानु भानुकुल पंकज भानु भगवान राम को संबोधन है कि हे भानुकुल के भान पंकज भान कम, कमल का बन है और उसके तुम सूर्य के समान हो ऐ भगवान राम कहो स्वभाव न कछिमानू कहते हम कुछ कहना चाहते है वो हमारे अभिमान की बात नहीं है हम तो केवल अपना स्वभाव बताते है जो स्थिति हमारी अपनी है जैसी शक्ति सामर्थ अपने में है उसको इन लोगों को बता देना चाहिए राजा जनक इत्यादि को राजा लोग भी जान जाएं कि हमारी शक्ति कैसी है बस इसके लिए कहते हैं कोई अपनी शक्ति बताने के लिए कोई अभिमान नहीं करते हैं। तो तो जो तुम्हारे अनुशासन पाऊ कहते हैं आप अगर हमें आज्ञा दो अनुशासन में स्वीकृति प्रदान कर दो तो हम क्या करें कंदु के ब्रह्मांड उठाऊ ये सारा ब्रह्मांड ही गेंद की तरह उठा लें जैसे गेंद खेलने वाले व्यक्ति गेंद उठा लेते हैं और फुटबॉल हुई तो मारा तरह ठोकर उसको उछाल देते इस प्रकार से कर देते हैं तो कहो इस प्रकार गेंद की तरह से सारे ब्रह्मांड को उठा लें और कांचे घटे में डारो फोरी और इस ब्रह्मांड को लेकर के अगर पटक दें तो फूट जाए ऐसे जैसे कच्चे कच्चे कांच हो कांचे घट माने कांच का जैसे घड़ा हो और उसको पटक दो तो कांच का घड़ा फूट जाए ऐसी कहा कि सारा ब्रह्मांड फोड़ दे उसको और सको मेरे मूल के बिटोरी और ये मेरु पर्वत है उसको तो हम ऐसे उखाड़ लें जैसे मूली हो ये सामक बताने और तब प्रताप महिमा बल भगवाना और कहते हैं कि कोई अभिमान की बात तो तब होती जब हम अपना बल समझते ये सब आपका ही प्रताप है सब आपकी महिमा है उसी का बल है। और को बापरो पिनाक पुराना ये पिनाक मन धनुष ये पुराना धनुष बिचारा है ही क्या अब देखो तीन वस्तुएं हो गई धनुष जो अब इन तुलना में धनुष की तुलना में मेरु पर्वत ही कितना भारी है कितना विशाल है हाँ, धनुष तो जितने चाहे था धनुष होगा आखिरकार धनुष ही तो है वो और फिर वो पर्वत तो एक विशाल पर्वत पर्वतों में भी सबसे बड़ा पर, पर्वत एह, मेरु पर्वत वो तो बहुत ही बड़ा है जब जो मेरु पर्वत को उखाड़ ले उसके लिए धनुष को उठा लेना कौन से उछलवा तो फिर जो हम पर्वत को उठा सकते धनुष बिचारा क्या उसके सामने और फिर मेरे पर्वत भी पृथ्वी के ऊपर है और ये धनुष भी तो जमीनी पर धड़ा है कोई आकाश में तो टगा नहीं, नहीं और ये पृथ्वी को कौ उठा करके जिसके ऊपर ये धनुष और मेरे पर्वत टिके हुए हैं उस पृथ्वी को उठा करके फोड़ दें तो कोई कह सकता है कि लक्ष्मण जी अति उत्साह में इस प्रकार की गलत गलत बातें बोल रहे क्यों कि अगर कोई पृथ्वी को उठा तो खड़ा कहाँ होगा जो पृथ्वी को उठा पृथ्वी पर खड़ा होगा क्या अलक्ष उठा अब मेर पर्वत को अगर वो खाड़ने लगेगा तो मेर पर्वत से छोटा होगा मेर पर्वत से बड़ा होगा तो इनका शरीर का मेर पर्वत से भी बड़ा है, है? जो मूली उखाड़ने वाला होता है तो मूली का आकार देखो और व्यक्ति का आकार शरीर से देखो कितना बड़ा होता है तन मूली को खाड़ता है तो आखिरकार इनका आकार कितना बड़ा शरीर का लक्ष्मण लेकिन लक्ष्मण जी इस समय जो बोल रहे हैं वो अपने शेष जी के अवतार हैं उस भाव में इस प्रकार बोल रहे हैं कि उनके फन के ऊपर पृथ्वी ऐसे रखी हुई जैसे एक तन रखा हो धूल का तो उसके लिए लक्ष्, लक्ष्मण जी को कोई पृथ्वी को उठाने के लिए और फेंकने के लिए कोई पृथ्वी की जरूरत थोड़ी थी पृथ्वी पर खड़े होने का फेंक है अब वो तो जहाँ कहीं शेषनाग होंगे कहाँ होंगे पृथ्वी उनके फन के ऊपर रखी हुई है स्वयं पृथ्वी जब उनके ऊपर रखी हुई है तो उनको पृथ्वी के ऊपर खड़े होने के लिए कोई प्रश्न कोई करे इसके माने इस अपने शास्त्रों को जानता ही नहीं वो बोलेगा हाँ कि जब पृथ्वी को अगर कच्चे घट की तरह से तो कहाँ खड़ा होगा अरे भाई वो तो शेषनाग है वो तो पहले उनके फन ऊपर पृथ्वी रखी हुई है और जिसके फन के ऊपर पृथ्वी रखी हुई और फन कितना बड़ा फन होगा कितने शेषनाग कितने बड़े होंगे तभी तो पृथ्वी एक धूल के कण पे रखे हुए और धूल के कण के बराबर पृथ्वी के ऊपर अगर कोई सुमेर पर्वत भी है तो कितना बड़ा आखिर होगा वो शेषनाग जी के लिए क्या हुआ ऐसे के लिए जो वो हो उनके लिए ये धनुष उनकी किस गिनती में है ऐसे कहते हैं कि धनुष पिनाक बिचारा पुराना धनुष इसकी किस गिनती है नाथ जाने से आये सुख तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि ऐसा समझ करके कि हमारी शक्ति की परीक्षा थोड़ी हो जाए एक हमारा भी खेल देख लिया जाए लक्ष्मण जी कहते हैं कि देखो हमें कितनी ताकत सब देखें आप आज्ञा बढ़ दे दो कौतुक करो बिलू कौ कौतुक करे मेरे खेल दिखा दे सब लोगों को तो ये शक्ति किसे कहते हैं और शक्तिमान लोग कैसे होते हैं जरा ये समझो देख नहीं सकते ऐसा करके वो बोले <coughs> कहते हैं क्या खेल दिखाओगे भाई तो कहते हैं कमल नाल जिन साप चढ़ाव और कुछ नहीं है तो कम से कम इतना तो दिखाई दें कि धनुष को उठावे और जैसे कि कमल की डंडी हो उसके ऊपर कोई डोरी चढ़ाई जाती हो तो कमल तो वैसे लुफ लुफा उसकी डंडी उसकी बड़ी कोमल थी तो ऐसे धनुष को लेकर के उस ऊपर डोरी चढ़ा देने में कोई ताकती लगाने की जरूरत तो नहीं हमको तो बड़ी आसानी से चढ़ जाएगा और जोजन सद प्रमाण ले और योजन लेकर के कौभाग्य हम दिखा दे? दें उसको लेकर के धनुष को उठाने की बात क्या उठा भी लें उसके ऊपर डोरी भी चढ़ा दें और ये ऐसा ऐसा नहीं की हमारा भारी होने के हमारे दम दबे जाए अरे लेकर के हम जो चीज लेकर के सयोजन व्यक्ति दौड़ सकता है उसके लिए कोई भारी नहीं इसलिए हमारे लिए कोई भारी भी नहीं होगा ऐसा धनुष ही है ये और तोड़ो छत्र जिम तब प्रताप बलनाथ और इस अगर धनुष को तोड़ना भी हो तो हम ऐसे तोड़ देंगे जैसे छत्र छत्र कुकुरु वो जैसे मुलायम मुलायम नहीं लकड़ी में निकल आता कठबला उसका जो है जैसे उसको हाथ ऐसे छू दे तो भुड़भुरा पर झट वो जो है वो टूट जाता है उसमें जरा भी ताकत नहीं होती तो ऐसे कहते हैं की छत्र दंड के समान कुकुरमुक्ति तो के सो जब ये बिल्कुल तोड़ के रख दें तब प्रताप बलनाथ और ये सब आपकी ही बल्कि सामर्थ्य की महिमा सब ये है जो न करो प्रभु पद शपथ कर्म न धनो हाथ और शपथ है इस बात की कि अगर हम इस प्रकार न करें तो फिर हम धनुष अपने हाथ में उठाएंगे नहीं छुएंगे नहीं माने ये लक्ष्मण जी इस प्रकार में लेकिन देखो लक्ष्मण जी जो कुछ बोलते हैं कितने बार भगवान राम को ही आगे रख करके बोलते हैं ये कहते हैं कि अगर आपकी आज्ञा हो तो फिर हम बोले और फिर के जो तुम्हारे अनुशासन पावो ये कहते हैं आपकी आज्ञा पावे तो फिर हम ऐसे करें कि पृथ्वी को छोड़ दें, और तो सुमेर पर्वत को उखाड़ लें, और ये सब आपके ही प्रताप की महिमा है और नाथ जाने ऐसे आयस हो और आपकी आयस आज्ञा हो तो इस प्रकार से हो और अगर हम कोई कौतुक दिखाते हैं, तो भी तब प्रताप बलनाथ मैंने हर बात बात में हर वाक्य के साथ में जुड़ा यही है की भगवान आप ही की कृपा से आप ही के सामर्थ्य से सभी होने वाला है मन सर्व सामर्थ्यमान परमात्मा ये सारी शक्तियाँ संसार में जो कुछ है वो परमात्मा की शक्ति से सब सामर्थ्यमान है और सब शक्ति का मूल कारण परमात्मा ही है। जैसे जहाँ कहीं हम चेतना देखते हैं, वो चेतना परमात्मा की ही है इसी प्रकार से ये भी समझो कि संसार में जितनी भौतिक जगत में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हो चाहे सूर्य के तपने की शक्ति हो चाहे तो किसी व्यक्तियों में विचार करने की बौद्धिक शक्ति हो जितनी भी शक्तियां हैं नाना प्रकार की उन समस्त शक्तियों का मूल स्रोत परमात्मा है परमात्मा ही इन सब में व्याप्त होकर के इनको सबको शक्तिवान बना रहा है अन्यथा नाम रूपात्मक समस्त जगत नाम रूप मात्र है मन इसमें कुछ जगत में कुछ है ही नहीं अपने आप से न जगत में कोई सामर्थ्य है न अस्तित्व तो है न कोई बनने वाला है न बिगड़ने वाला जगत में जाइए इससे कुछ हो नहीं सकता परमात्मा की सामर्थ से ये समस्त जगह चल रहा है परमात्मा की सामर्थ से सब प्राणियों व्यक्तियों में कार्य हो रहा है सब जीवन जो है वो परमात्मा का ही आधार है वो ये परमात्मा के ही अस्तित्व से लोगों का जीवन भी है इस प्रकार से कहते हैं कि ये दिखाते हैं कि लक्ष्मण जी इस बात को समझते हैं इसलिए बार बार भगवान का नाम लेकर कितन बोलते हैं किस होता है कि तो कोई भगवान तो स्वीकृत थोड़ी देते हैं हाँ लक्ष्मण जी तुम धर्म से उठा करके इस प्रकार के तोड़ करके ऐसे करके दिखा दे लोगों को कितनी तुम्हारी ताकत है राजा लोगों में ताकत नहीं है लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने जितने मनोबल के साथ दृढ़ता के साथ सारी ये बात सब कही उसको सुन करके जनकपुर प्रसन्न हो गए सीता जी के मन में भी प्रसन्नता हो गई कि हाँ ये चुपचाप बैठे हुए तो कम से कम लक्ष्मण को तो बोले आप फिर भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण जी भी जो कुछ बोल रहे हैं कुछ अपनी बात नहीं कह रहे हैं सीता जी भी ये डर नहीं हुआ कि कहीं ऐसा ना हो लक्ष्मण तोड़ दे तो उनको इस प्रकार का डर नहीं हुआ उनको मानो कि बार बार भगवान राम का नाम ले लेकर ये बोल रहे हैं कितनी ताकत इत्ती ताकत है तो इस प्रकार से वो भी उनको भी कोई भय नहीं हुआ अब जनक जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा देखेंगे कल ये सब बातों को सुनकर के उनके मन में क्या बात आई जो लक्ष्मण जी ने नान्याघुदयसमदीए सकलात्मा भक्ति प्रयच रघुपुंगव निर्भरा मे का श्रीराम जय राम जय जय रा